देश सिमरदयपुर ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय द्वीयपात में ष्ठाधिकरण प्रतिषेधाधिकरण है ष्ठाधिकरण से लेकर के अष्टमाधिकरण तक विशेष रूप से जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी के ही गति के संबंध में विचार करेंगे ब्रदारणिक उपनिषद चतुर्थाध्याय चतुर्थ पाद में जो शारीरिक शारीरिक ब्राह्मण नाम से है चतुर्थ ब्राह्मण उसमें एक वाक्य आया अथ अकामय मानो अकाम आप्तकाम निष्काम काम आप्तकाम आत्मकाम न तस्य प्राणा उत्क्रामंती तो चार प्रकार के कामनाओं से मुक्त करके वो तो आत्मकाम में ही स्थित है उस ज्ञानी का स्वरूप कहा और कहीं जाना नहीं होता क्योंकि वो आत्मा से इधर में जा नहीं सकता तो अथा अकामयमान जो अकाम है उनके लिए ये गति है जो कामयमान की गति अभी ये पांच अधिकरण में विचार किए अब इसमें ये वाक्य आया न तस्य अत्र समुलते ब्रह्म सन ब्रह्मा आप्य इस वाक्य में ब्रदारण्य के माध्यम शाखा में न तस्मा प्राणाउत्क्रामंती ऐसा पंचमी अपादान का प्रयोग किया शाखा में न तस् प्राणाउत्क्रामी ऐसा ष्ठी शेषेष्ठी का प्रयोग किया अब ऐसे में ये न तस् प्राणाउत्क्रामती का क्या अर्थ हो सकता है इस पर अपने अभिप्राय करते हुए पूर्ववादी का एक कथन होगा जो न्याय संग्रह में कहा था ये न तस्मात प्राणा उत्क्रामंती इसका अर्थ करना चाहिए कि जीव से प्राण अलग नहीं होते और न तस्य प्राणा उत्क्रामंती इसका वही अर्थ होगा कि शरीर से वो प्राण नहीं निकलते ऐसा अर्थ नहीं तस्मात प्राणा उत्क्रामी से जीव से प्राण नहीं अलग होते हैं यह अर्थ करना पड़ेगा ऐसा कहा पूर्वादि तो क्योंकि लोग व्यवहार में देखने पर ऐसा ही प्रसिद्ध है कि प्राण का उत्क्रमण होते हैं सभी का प्राण का उत्क्रमण होता है इसी को मान करके इस प्रकार से अर्थ करना चाहिए का यह पूर्वादि का अभिप्राय था तो उसमें सिद्धांत ये कहेंगे आगे सिद्धांत ये कहेंगे कि ये ऐसा नहीं होगा यदि भी श्रुदि में दोनों में भेद है तो भी यहां प्राण नहीं निकलते हैं यही अर्थ निकलता अत्र समबलीयते ये कहा तो अत्र अस्मिन शरीर एवा ऐसा ही अर्थ करना इसी में ही यहां है तो इस शरीर में और इस लोग में यही ये समवलीन होते हैं जैसे कोई गांव में सोता है प्रसाद में सोता है कमरे में सोता है और पलंग में सोता है ऐसा जैसा कहते हैं इसी प्रकार यही सोता है इसका अर्थ यही लीन होता है ऐसा अर्थ करना चाहिए और उसका कारण क्या है अथ काम यान उनकी कोई कामना नहीं है योग काम उनकी कामना नहीं है क्योंकि काम से निवृत्त हो गया निष्काम सारे कामनाएं निकल गई है और अभी कोई कामना के कारण जन्म नहीं ले सकता आत्तकाम और आत्मकाम चार विशेषण चार हेतु है इसीलिए नतस्य तत्व प्राणा है अब यहां से निकले तो कहीं जाने की संभावना नहीं इसी वाक्य पर विचार कर रहा था कि शारीरिक न्याय संग्रह कार ने पहले एक पक्ष में विचार रखा उसके बाद दूसरे पक्ष के लिए अथवा नतस्य तस् प्राणाउत्क्रामी इत्यादि अपादान कारक अपेक्षाया न तस् प्राणाउत्क्रामी इत्यादि में ये अपादान की अपेक्षा होती क्योंकि ये जो उत्क्रमण क्रिया है उत्क्रमण क्रिया अपातान अपेक्षित है कहीं से उत्क्रमण होगा कहीं से निकलेगा तो जाएगा तो यहां निकलना जो अर्थ है वो पंचमी अर्थ में ही होता है मैंने जहां से निकलेगा उस अर्थ में होगा तो पंचमी वहां अपेक्षित होने से चक्षुष्टों व मूर्धनों व अन्यभ्यों व शरीर देशेभ्य शरीर अवयान उत्क्रांति अबादान प्रकृदान तो इसके पहले चक्षुष्टों व मूर्धनों व अन्यभ्यो व शरीर देशे ये कहा गया चक्रु से निकलेगा या मूर्धा से निकलेगा या अन्य शरीर देशों से निकलेगा जैसा कर्म है वैसा उसके क्रम से निकलेगा ये पहले वर्णन किया है उसी को यहां संबंध करते हुए इगा संबंध प्राप्त उत्क्रांति प्रतिषेध परत्वाच वाक्य से और ये उस संबंध से यह वाक्य उत्प्राप्त जो उत्क्रांति है उसके प्रतिषेध परक होता उत्क्रांति प्राप्त होती है क्योंकि उत्क्रांति के बिना मृत्यु संभव नहीं ऐसा लोग में प्रसिद्ध है ऐसे में ज्ञानी की भी उत्क्रांति होनी चाहिए न होने का कोई हेतु नहीं ऐसा पूर्वाधी तो उत्क्रांति प्रसिद्ध उत्क्रांति प्राप्त होने पर उसका प्रतिषेध वाक्य आगे आता है इतने स्थिति है कि चक्रों से या मूर्धा से या कोई भी शरीर देश से उसका प्राण निकलता है और लोगांतर को प्राप्त होता है इत्यादि चर्चा सुनने के बाद उसी प्रसंग में उसी क्रम में यहां ज्ञानी की भी गति प्राप्त होती यानी उत्क्रांति प्राप्त होते उत्क्रांति आनंदर गति ऐसा प्राप्त होने से प्राप्त का निषेध करते हैं न तस्य प्राणा उत्क्रामी करके निषेध करते हैं विशेष करके कहा और वहां प्रसंग भी पहले कामयमान जो कामनाओं को लेकर के चलते हैं उनके लिए अलग प्रसंग बताया उसी के बाद अथा अकामयमान इति कामयान समाप्त किया मंत्र में उसके बाद अथानुअ अकामयमान उसके बाद अथा करके प्रसंग को अलग किया कामना से युक्त होकर के जो भी यहां से प्रयाण करेगा वो यथा कर्म यथा यथाश्रुदम तत्त योनि को प्राप्त करेगा वो प्रयाण करते समय उत्क्रांति कहां से करता है चक्षुशादि चावनों से करेगा ये सब वर्णन होने के बाद अथा कामयान का अब ये कामना से रहित है कामना को त्याग दिया कामना को त्याग देने से निष्काम न होने के कारण उसको कहा जाना है कोई विशेष है नहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं और दूसरा उन चार विशेषणों में चौदह विशेषण है आत्मा का महा ऐसा कहा वो आत्मा में लीन रहते जैसा पलंग में सोने वाले पलंग में ही रह जाते ऐसा ही आत्मा में रहने के कारण वो आत्म संबंधी हो करके आत्मा में ही लीन होते उनको जैसा अभी किसी को प्रस्थान करना नहीं है प्रवास नहीं करना तो अपने घर के दरवाजे से बाहर क्यों निकलेगा जब बाहर प्रस्थान करना है तभी निकलेगा ऐसा निकलने के बाद प्रस्थान नहीं करता यह कहने की आवश्यकता तो क्या करेगा वो अपने स्थान में बैठे रहे स्वे महिमनी यदि वाह महिमनी यदि वाह ऐसा कहा कि वो अपनी महिमा में स्थित रहते हैं अथवा यो कहे कि वो अपनी महिमा में कहीं भी स्थित भी नहीं तो स्थित क्या होना अपनी महिमा ऐसे छांदोगी में कहा इसीलिए ये आप तक आम होने के दो ये निकलने की संभावना नहीं है ऐसा यहाँ निराकरण किया जाता है ये प्रतिषेध किया जाता है नसय प्राणा शरीर अवयवेभ्य उत्क्रामंती यदि वाक्य परिणम्य इस प्रकार से वाक्य का परिणाम किया जाता है कि यह प्राण शरीर देशों से उत्क्रमण नहीं करता प्रकरण सामर्थ्या क्यों वहां का प्रकरण ऐसा है उत्क्रांति के विषय में प्रकरण है होता प्राणे नक्षन कुलायम येगी भवदी न प्राणो हृदय तरज्योति पुरुषा विज्ञानमय प्राणमयो मनोमय इत्यादि में इत्यादि सभी में अलग अलग प्रकार से उत्क्रांति के संबंध में वर्णन मिलता है कर्त्र कारण संबंध विशेष अधिष्ठेय अधिष्ठात्र संबंध विशेष उपाधि उपगृित संबंध विशेष से चकृत इतना सारा वहां विस्तार से विचार चल रहा था कि प्राणे नक्षन अमरम कुलायम इसी के द्वारा कर्त्र कारण संबंध विशेष एक कर्ता है एक कारण है वो प्राण के द्वारा इस कुलाय शरीर को रक्षा करते हुए रहता सुषुप्ति में जो प्राण के द्वारा रक्षा करते हुए रहता है इसमें कर्तृत्व तो दिखता है विज्ञान आत्मा जो जीवात्मा है वह शरीरादि संघात को सुषिप्ति में रक्षा करता हुआ रहता तो है कर्तृत्व तो और करण इत्यादि दिखाई देता एक न पश्य दू तो यहां जो है अधिष्ठे अधिष्ठात्र संबंध विशेष अधिष्ठा अधिष्ठे अधिष्ठात संबंध विशेष के संबंध में कहा एकगी भवधि प्राणेशु हृदय अंदर ज्योति पुरुषा यहाँ है कि प्राणों में यानी ये इन शरीर अवयों में इंद्रिया आदियों में अधिष्ठात्र रूप से वहां रहता ये उसी में स्थान मान करके उसी को अपने स्थान मान करके उसी में निवास करता प्राणेशु हृति अंदर ज्योति पुरुषा प्राणेशु हृदय अंदर ज्योति ये अधिष्ठान के अर्थ में अधिकरण में सप्तमी है इसी में ये ज्योधि पुरुष रहता है ज्योति स्वरूप पुरुष ज्ञान स्वरूप पुरुष रहता है का, वहां अधिष्ठान अधिष्ठेय भाव रखा और विज्ञानमय प्राणमयो मनोमय इत्यादि में उपाधि उपगित संबंध विशेष को रखा ये सब जीवात्मा के संबंध में है कारण व्यवदेश भी है अधिष्ठान अधिष्ठेय व्यवदेश भी है और उपाधि के संबंध का ज्ञान आदि, विज्ञानमय प्राणमय इत्यादि के द्वारा उपाधि संबंध व्यवदेश भी है ये सब एक ही जीव के बारे में कहा गया है यह सब प्रकृत जीव है अब उसके बाद में न तस्य ताणा इत्यादि कहा तो संबंध सामान्य साम्यष्टिया न उपादना शाखातरगत अपादान संबंध विशेष अपेक्षा तो यहाँ जो नतस्य तस् प्राणाउत्क्रामी में ये ष्टी का जो निर्देश है ना ष्ठी शेषे सूत्र के द्वारा शेष षष्टि का यह निर्देश किया ये जो संबंध विशेष है संबंध सामान्य षष्टिया ये ष्टी संबंध सामान्य में होते हैं कई विशेष रूप से भी संबंध होता है षष्ठी का तो यहां सामान्य संबंध है जो अन्य विभक्ति का संबंध नहीं करता उसी में ष्टी का संबंध हो जाता है इसलिए इसको शेष षष्टि कहा तो अन्य विभक्तियों का अलग अलग अर्थ होता है उस अर्थ के द्वारा तत्त विशेष अर्थ को समझाया जाता है फिर उसके बाद में जहां विशेष अर्थ का प्रतिपादन नहीं है वहां ष्ठी संबंध करके उस अर्थ को प्रकट कर देगा तो यह कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा माधु स्मरती माधु ऐसा होगा तो माधु में ष्टी विभक्ति का प्रयोग किया लेकिन षष्टी विभक्ति वहां स्मरदी के संबंध में ष्टी विभक्ति का प्रयोग किया किंतु उसका अर्थ होता है द्वितीय विभक्ति का माता को स्मरण करता है ऐसा है किंतु लिखने में माधु ऐसा लिखना ऐसा ही लिखा जाता है इसी प्रकार वो विशेष अर्थ में होगा उसको विशेष षष्टि ऐसा है ये शेष षष्टी सामान्य में होता है ये शेष षष्टि का स्वरूप विशेष प्रतिपादन के लिए समझना पड़ेगा तो यहां भी तस्य प्राणाह उत्क्रामी इत्यादि में ये यह शेष्टी स्वीकार करने पर सामान्य संबंध का बोध करा करके वहां समुचित उपादाना सभी को लेकर के होगा जैसा पूर्व में जो जो कहा गया उसका सबका लेकर के संबंध करके समुच्चय करके संबंध करके न शाखांधरगद अपादान संबंध विशेष अपेक्षा इसलिए इस ष्ठी विभक्ति को अर्थ विशेष करने के लिए शाखांधर में पठित न तस्मात प्राणा उत्क्रामंदी इत्यादि वाक्य के और उसी के अपादान विभक्ति को लाने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि षष्ठी ऐसा अर्थ कर देती जहां अन्य की विवक्षा न हो और सामान्य ष्ठी का प्रतिपादन कर दिया गया हो तो उसमें वहां उसका अर्थ उसको प्रकट कर देता है यह षष्टि में विशेषता है इसलिए अपादान उपूर्वादि ने कहा था ना तस्मात प्राणा उत्क्रामंदी से अपादान अर्थ में यहां लाना पड़ेगा ऐसा लाया बोला था तो वो अपादान अर्थ में लाने की आवश्यकता नहीं है तदश्च तरणाधिष्ठेय उपाधिभूता प्राणा शरीर अवयव्यो न उत्क्रामंती तब क्या अर्थ निकलेगा न तस् प्राणाउत्क्रामती का सामान्य अर्थ जो प्रतीत होता है वही अर्थ आए कि ये तन तस्वीर ज्ञानी नण अधिष्ठेय उपाधि भूता कारण रूप से और अधिष्ठान रूप से अधिष्ठेय रूप से रहने वाली उपाधि जितनी भी है तीनों प्रकार कर्ण रूप से और अधिष्ठेय रूप से उपाधि भूत से जितने भी है सारे प्राणा तो इंद्रिय मनादि सभी हो गया जो एक कोई भी इंद्रिय आदि देकर के बुद्धि अहंगार सभी मिला करके तो ये संघात का शरीर अवयव्य हो ऐसे प्राणों का शरीर अवयवों से उत्क्रमण नहीं होता उत्क्रमण करेगा नहीं फिर क्या होगा ऐसा वाक्यार्थ सिद्धेगा यही वाक्य अर्थ सिद्ध होता है न तस् प्राणा उत्क्रामन इस वाक्य का अर्थ ऐसा ही सिद्ध होगा कि ये प्राणादि संघात शरीरावयों से उत्क्रमण नहीं करता है तो आभ्याम उपाभ्याम माध्यम दिन कारण वाक्याना ये दोनों का तात्पर्य तब ऐसे ही निकले न तस्मात प्राणा उत्क्रामंती और न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ये माध्यम दिन कारण शाघी दोनों वाक्यों का तात्पर्य एक ही निकलता है क्योंकि पूर्व में जो करण अधिष्ठे या इत्यादि कहेंगे इस प्रकार से सारे इंद्रियों को लिया और सारे इंद्रिया सहित वो कोई भी इसमें से नहीं निकलता शरीर अवयवे न शरीर अवयव से नहीं निकलते तो जो निकलने की बात है वो अपर विद्या विषय है ये पूर्व में भी कहा और आगे भी कहेंगे और इसके लिए श्रुति स्मृति आदि अन्य प्रमाण भी है न उत्क्रामंति मुने प्राणाम व्यापी सर्वदो ही सह तेना व्याप्त कुदा उत्क्रम्य या ये इदिस स्मृति अनुगृताभ्याम विरोधाद अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगात न उत्क्रामन्ति मुने प्राणा ये जो मुनि के प्राण हैं जो ब्रह्मज्ञानी है उनके प्राण नहीं निकलते हैं प्राण से यहां प्राण भी लेना है इंद्रिय भी लेना है मन भी लेना ये अहंकार बुद्धि अंधकरण सभी को लेना है जो जीव के उपाधि रूप से सभी को लेना तो ना उत्क्रामी मुने प्राण ये प्राण मुख्य होने से प्राण शब्द का प्रयोग किया प्राण के द्वारा संचालित होने से प्राण का प्रयोग किया क्यों क्या होता है फिर व्यापी सर्वगतों ही सहा क्यों क्योंकि वो तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद, विद ब्रह्म भवती ब्रह्म ऐसा वहां कहा तो इसीलिए वो व्यापी हो गया सर्वत्र समान रूप से व्यापी हो गया अब ये लेकर के चलेंगे कैसे आप कहां चल सकते हैं अब चलते समय कहां चलते हैं धरती पर चलते है जहां जाने का इच्छा वहां चलते जहां जाने की इच्छा वहां चलते अच्छा जहां जाने की इच्छा जहां चलते हैं, जहां आप रहते हैं वहां चल सकते हैं। जहां खड़ा है वहां चल सकते हैं। मन के जलने की बात नहीं आप शरीर से जलने की बात है। मन तो चलने के तो कहीं भी तो है। क्या ऊपर नीचे करने को चलने नहीं करते <laughs> वो तो व्यायाम कहते हैं उसको तो ऊपर आगे रखना होता है पीछे पैर को एक पैर पीछे एक पैर उसको चलना बोलते <laughs> तो उसका संबंध है पूर्व इसका जो है ना न्यायिकों ने लक्षण दिया चलना मतलब क्या होता है तो पूर्व देश संबंध से उत्तर पूर्व देश संबंध छोड़ करके पूर्व देश संबंध वियोग और उत्तर देश संबंध संयोग उत्तर देश संयोग और ये पादाभ्या पादों से जैसा होता है उसको चलना बोलते हैं और पैर से यदि हाथ से भी चलेंगे तो भी उसको ही चलना बोलेगे तो पूर्व देश संबंध छोड़ करके उत्तर देश संबंध करेगा पूर्व देश वियोग है सदी उत्तर देश समयोगा ये चलना मैसा लक्षण किया नहीं आए तो ना आपसे भी बच्चा बुद्धिमान उनको बालू में ऐसे बोलने वाले होते हैं तो कुछ ना कुछ भूलेंगे तो उसके लक्षण करके रखा सभी का लक्षण किया होगा तो ऐसा करने को चलना बोलते हैं तो पूर्व देश संबंध मतलब जहां पहले पैर पाहल था उस संबंध का अब योग करेगा और उत्तर देश के साथ संबंध जोड़ेगा उसको कहते हैं चलना यह न्याय शास्त्र पढ़ने से ऐसा तो होता है न्याय शास्त्र पढ़ने से आपको तर्क करने में सुविधा हो जाता है नहीं तो क्या है तर्क में कहीं जाके फंस जाते हैं या कहीं समझ में नहीं आता तो आपको वहां से निकलना मुश्किल होता है तो न्याय शास्त्र रहने से आपकी बुद्धि हमेशा चौकस रहेगी कि कहा जाकर के क्या बोलना है कितना बोलना है वहां से कैसा बोल के कैसा निकलना है वो वहां कुछ ना कुछ दोष तो दिखाई पड़ेगा वो दोष देखने की दृष्टि होनी चाहिए कभी कभी दोष सामने रहते हुए दिखाई नहीं पड़ता है तो आप वहां फंस जाते क्योंकि न्यायिकों का ये प्रण है उन्होंने कहा कि दोष के बिना अज्ञान नहीं हो सकता दोष न रहे तो अज्ञान नहीं हो सकता और कोई जो सत्य है वो सत्य को कहीं झुटला नहीं सकता कोई भी झुटला नहीं सकता यदि कोई झुटलाता है तो उसका मतलब उसमें कोई ना कोई दोष है वो सही को सही ढंग से झुठला नहीं सकते तो आपको उसी पर पकड़ना पड़ेगा तो वो दोष का पहचान करना इसका है बहुत सुंदर ढंग से वो करते हैं इसलिए वो क्या प्रतिपादन करना चाहते यदि सच्चाई है तो सच्चाई सच्चाई रहेंगे कहीं भी और उसको दूसरे प्रकार से तर्क से आप सिद्ध किया तो तर्क में कुछ ना कुछ दोष होगा वो हे तो आप सारी दोष होते हैं और भी बहुत सारे दोष होते हैं। तो उन दोषों को पकड़ेंगे तो आपको सही ज्ञान यही सीधा सीधा ज्ञान का लक्षण उन्होंने किया ज्ञान मतलब ऐसा होता है ऐसा का हां वो भी है दोष का अन्वेषण कर मतलब वो ये सभी दृष्टि से नहीं और वो सामान्य दृष्टि से बोला है तो दोष का दर्शन करते हैं वो दोष देखना पड़ेगा ऐसा होता है तो इनका ये ये ये ये प्रतिज्ञा है सिद्ध प्रतिज्ञा क्या है कि वो कोई भी दोष के बिना गलत नहीं हो सकता गलत हो गया तो दोष तो इसीलिए उसको ढूंढना पड़ेगा ऐसा कहा जो भी है इसलिए उन्होंने सबका लक्षण किया लक्षण किया तो क्या है आपको कुछ गलत नहीं होगा आपको कुछ बोल करके कुछ नहीं कर सकता जैसा अभी पैर से चलेंगे जो घाट हाँ से चलेगा कोई बोलेगा नहीं पैर से नहीं हम घाथ से चलते ऐसा बोले तो क्या हो जाएगा वो पैर से चलेगा ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि हाथ से भी कोई चलता है जिसका पैर नहीं है वो हाथ से भी चलते तो हाथ से चलते जो चार पैरे वाले हो तो उनका चार होता है चारों से चलते ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हाथ से चलो पैर से चलो सिर से चलो शरीर से चलो जैसा भी चलो लेकिन चलने का मतलब यह होता है इतने को करा इतने को करता अब कहना क्या था कि ये जो चलना का मतलब होता है कि आप जिस देश में है जिस स्थान में उपस्थित है वहां चल नहीं सकते ठीक है और जिस स्थान में आप नहीं है वहीं जाना पड़ेगा आपको तो आप जाते हुए हैं जहां आप पहले से विद्यमान ना हो तभी तो जाएंगे ये ठीक है ठीक है? है ना जहां आप नहीं होते वहीं जाना होता अब समझ लो कि आप जो है सब जगह है तो फिर कहीं नहीं जा सकते बस इतना ही है वो वो जो ज्ञानी है ज्ञानी को हमने ब्रह्म बनाया ब्रह्म रूप से अनुभव करता है उनको लगता है कि मैं सब जगह हूं तो जाऊंगा कहा तो जाने के लिए जगह नहीं है इसलिए वो दूर भी है और अंध भी कहता, तद दूर है तद्दु तदु सर्वस्या आशीर्वाद गया ये इसलिए कहा सपर्यगात शुक्रम गायम ये सब्र सर्वत्र व्याप्त रहता है तो सर्वत्र व्याप्त रहने से वो कहीं जा नहीं सकता सपर्यगात पर्यतः हाँ, संबंधात अगात प्राप्त है इसीलिए सर्वत्र स्थित रहने के कारण नहीं जा सकता वो आत्मा पुरस्ताद इत्यादि कहा गया ये कह रहे हैं इसीलिए आप इनको जाने के रास्ता निकालेंगे कैसे जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं निकल ही नहीं सकता कहां के लिए निकलना निकले तो कहां से निकले उत्क्रमण करना है तो कहां के लिए उत्क्रमण करना कहां से उत्क्रमण करना किसके और उत्क्रमण करना कुछ नहीं होता सर्वमात्मे न कम पश्यत के न कम जिघ्रेत के न कम बिजानी याद तो कह कम ये बोलो वो तो वो हो ही नहीं सकता आगे का गमन का क्या छोड़ दो तो उससे अतिरिक्त एक तीन भर की भी अनुमात्री स्थान रिक्त नहीं है अनधिरत स्थान है और कोई अधिशय को प्राप्त करने के लिए वो निरधिश्चय है और अनुपस्थित को उपस्थित कराना हो तो वो तो नित्य उपस्थिति रूप है तो किसके लिए करेंगे क्या करेंगे इसीलिए युक्ति से भी प्रमाण से भी श्रुति से भी स्मृति से भी ये निश्चय नहीं हो सकता इसमें कोई युक्ति नहीं चलेगी वो आत्मा ब्रह्मविद यहां से निकलता है और जाता है इसलिए उनको नई निकालना ही ठीक हो निकाले तो फिर कहीं अलग निकालना पड़े ऐसा नहीं होता जैसा आकाश को आकाश से पृथक नहीं किया जा सकता आकाश की गति आकति नहीं होती है उसका चिंतन ही संभव नहीं है आकाश की गति आकति कहा होगी गई जो आकाश अतिरिक्त स्थान में होगा तो आकाश अतिरिक्त स्थान नहीं इसीलिए परिच्छिन भाव के लक्षित करके जो गदि आगदी की चिंता है वो परिच्छिन्न में ही रह जाती है और परिच्छिन्न में परिच्छिन्न का संबंध होता है अपरिच्छिन्न का अपरिचिन्न के साथ संबंध नहीं होता क्योंकि अपरिचिन्न एक ही हो सकता है एक से अधिक नहीं हो सकता क्यों एक से अधिक होगा गया आ गया तो एक प्रथम से द्वितीय की परिच्छेद हो जाएगा द्वितीय प्रथमा से द्वितीय भिन्न हो जाएगा तो फिर द्वितीय अवच्छिन्न को स्थान रिक्त अलग स्थान देना पड़ेगा उसके बिना द्वित्व संभव नहीं इसलिए द्वित्व सिद्ध करने के लिए पहले आपको एक को सिद्ध करना पड़ेगा हम यह कहते द्वित्व तभी आप सिद्ध करोगे जब प्रथम सिद्ध हो गया पहले वाला सिद्ध हो गया तो द्वितीय वाला सिद्ध होगा तो प्रथम को सिद्ध किए बिना द्वितियों को सिद्ध नहीं कर सकते तो यहां तो हमारे प्रथम जब सिद्ध हो जाता है तो वही सब कुछ व्याप्त कर लेता है फिर द्वितीय के लिए स्थान नहीं रहता इसलिए हमारे यहां द्वितीय की चर्चा ही संभव नहीं चर्चा लाने के लिए अब रिक्त स्थान होता हूं ना पहले प्रथम को सिद्ध किए बिना द्वितीय के सिद्ध कर सकते हैं क्या हैं? नहीं हां ऐसा है नयाय जो है ना नयायिक मानते हैं या कि वहां जो संख्या है द्वित्व तो संख्या तो एकत्व संख्या है रूगरस अंध इत्यादि जो गुण है उसमें एक संख्या गुण भी है तो चंद्रविंशति गुणों में जो एक गुण संख्या गुण है संख्या में क्या है एकत्व संख्या एकत्व संख्या एक, एक में रहे और जो द्वित्व तो संख्या है द्वित्व तो संख्या तो एकत्व तो संख्या क्या है नित्याच अनित्याच यह भी होता है एकत्व संख्या नित्य में नित्य होगी अनित्य में नित्य और जो द्वित संख्या है यह द्वितीय संख्या कितने में रहेंगे दो में रहेंगे है ना <Khaha> दो चाहिए अब दो होने से द्वितीय संख्या होती है। अच्छा दो होने के लिए ये दो एक साथ होना चाहिए कि दो अलग अलग होना चाहिए द्वितीय संख्या को रहने के लिए दो एक साथ होना चाहिए दो वस्तु अथवा अलग अलग होना चाहिए हाँ? अलग अलग कैसे हो गए हाँ? आप सब साइंटिस्ट लोग हैं बताओ कैसे होता है हाँ। हां देखो अलग अलग हो गया तो फिर एक एक ऐसा हो जाएगा फिर द्वित्य नहीं हो सकता फिर ये एक हो गया एक हो गया तो अलग अलग हो गया ना अलग अलग होने पर द्वितीय संज्ञा नहीं रहेगी उन्होंने कहा द्वितीय संख्या का बोध के लिए दो चीज को एक साथ होना पड़ेगा माने एक साथ उसका ग्रहण होगा तभी उसमें द्वितीय संख्या काम करेगी नहीं तो एक का ग्रहण हो गया अनंतर में दूसरे का ग्रहण हो गया फिर इस संख्या के साथ उस संख्या को जोड़ रहे हो ऐसा नहीं होता तो फिर एक एक जोड़ना होगा दो तो नहीं हो गया दो के लिए उन्होंने दोनों को साथ में माना होगा समूह में रहना पड़ेगा दोनों इसी प्रकार तीन चार पांच सब ऐसे ही है तो साथ में रहेंगे तब होता है अथवा साथ में बोध होने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए जैसा कल कोई काम आपने किया आज कोई काम कर रहे हैं या दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो वो दोनों की उपस्थिति एक साथ होनी चाहिए तब द्वितीय आदि संज्ञा काम करती है एक तो संज्ञा तो एक में काम करेगी। इसीलिए उन्होंने ऐसा माना कि द्वितीय संज्ञा को काम करने के लिए दो सात में होना चाहिए और साथ में रह करके समान रूप से प्रवृत्ति करेंगे प्रवृत्ति निवृत्ति जो होगी तब जाकर के उसमें द्वितीय संज्ञा होगी नहीं तो द्वितीय संज्ञा नहीं होती है इसी प्रकार तृत्ववादी को कहा तो ऐसा तो उनके वहां ऐसा होता है किंतु हमारे यहां जो है द्वित्व संख्या आपेक्षिक होती द्वितीय संख्या को एकत्व एक की अपेक्षा होती है। तो एक के तुलना में यह दो है और दो के तुलना में तीन है तो एक सर्व में अनुसूद होगा तो तीन भी क्या है एकत्व तो की तुलना में होता है। एक दो तीन ऐसा होगा तो हमने ऐसी प्रक्रिया बताई जो हिसाब में भी होता अब नया एक अपनी बुद्धि अलग है ये हम अपने क्रम से बताते तो ऐसा जाएंगे तो कितनी भी संख्या बनाएंगे सब में एक को अवश्य रहना पड़ेगा बाकी में नहीं अब एक क्या है सर्वापेक्षित है सर्वापेक्षित का मतलब वो हमेशा रहना पड़ेगा सबको रहना पड़ेगा तो हम कहते हैं कि वो जो एक जो सब में अन्यूद रहेगी सबकी अपेक्षा सबको एक की अपेक्षा है तो ऐसे स्थिति में हम पहले एक को सिद्ध करेंगे बाद में बाकी को सिद्ध करेंगे तो एक को सिद्ध करके जब देखते हैं तो एक हमे वादी यह मिलता है तो एक सर्वत्र व्याप्त हो जाता है और उसके बाद दूसरे को गिनने के वहां गिनती ही नहीं बनती है इसलिए हम अद्वैत कहते हैं दूसरा है ही नहीं पाता ऐसा करते है ना इसीलिए होता है वो अपेक्षित मानते हैं और नया एक वो तो उल्टा भी मानते हैं उसके भी अपेक्षिक मानते हैं इसीलिए यह कारण है कि इसका प्राण निकल के कहीं जाए ऐसा रिक्त स्थान नहीं है स्वरिक्त स्थान नहीं होने से स्व अतिरिक्त स्थान नहीं होने से उसकी गति नहीं होती हमें गति करने के लिए स्व स्थान चाहिए तभी गति होती है वैसा है ही नहीं इसलिए व्यापी व्यापी मान पूर्ण व्यापी है इसको युक्ति से सिद्ध किया युक्ति से ऐसा सिद्ध किया जा सकता और सर्वगदो ही सहा वो सर्वत्र व्याप्त रहता है आत्म रूप से वो सर्वत्र व्याप्त है ब्रह्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है भूमा रूप से सर्वत्र व्याप्त है सर्वम खलु विदम ब्रह्मा ऐसा व्याप्त है तो शेष कुछ नहीं तेन व्याप्त विदम सर्वम कुतः उत्क्रम्य या सी उसी के द्वारा सब कुछ यह व्याप्त हो गया वो सर्वात्म भाव को प्राप्त किया यर्व अभवत वो सब कुछ बन गया ऐसा प्रदारणी में कहते हैं तो वो जानने के बाद में उस ब्रह्म को जानने के बाद में यदि मनुष्या मन्यम जो मनुष्य मानते हैं लोग मानते हैं कि जिसको जानने से सब कुछ हो जाता है वो क्या है ऐसा पूछते हैं तो कैसा जाना उन्होंने तो कहा वहां हम ब्रह्मास्मि रूप से जान तो हम ब्रह्माष्टमी रूप से जानने से फिर वो तत् सर्वम अभवत उसके बाद वो सब कुछ हो गया इसी को हम सर्वात्म भाव बोलते जो जीवन मुक्त हो रहता है उनका एक सर्वात्म भाव होता है वो सर्वात्म भाव जैसे हमारे शरीर में हम अपने को सर्वत्र मानते हैं शरीर व्यापी अपने स्वयं को मानते हैं इसी प्रकार वो सर्वव्यापी सभी शरीर में सभी भूतों में प्रपंच में व्याप्त मानते हैं ये आलोक भुवन पूरे जो है व्याप्त है ऐसा मानने से उसको सर्वव्यापी माना अब यह कुतः उत्क्रम योग अब ये कहां से निकल के कहां जाए यदि आकाश का गमन संभव है तो इसका भी गमन संभव है आकाश का गमन संभव नहीं इसलिए वो नहीं जाता वायु का गमन होता है क्योंकि वायु एक देश से दूसरे देश में जाता है तो वायु कहीं कम रहता है कहीं ज्यादा रहता है इसलिए वायु का गमन होता है अन्यत्र नहीं होता आकाश का नहीं होता यदि श्रुति स्मृति अनुग्रहीदाव्याम विरोधा प्राप्ति प्रतिषेध प्रसंगा इसीलिए विरोधा अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंगा अब देखो एक न्याय होता है अप्राप्त प्रतिषेध किसी का निराकरण करते हैं तो निराकरण करने के लिए वो पहले निराकर्तव्य को प्राप्त रहना चाहिए प्राप्त ही प्रतिषेध न तो अप्राप्त से प्रतिषेध प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता नकार नहीं लगता क्यों क्योंकि प्रतिषेध से अवश्यं अवश्य कि प्रतिषेध्यम बिना प्रतिषेधा न संभव प्रतिषेध करने के लिए प्रतिषेध विषय होना चाहिए प्रतिषेध विषय न रहे तो प्रतिषेध नहीं होता और वो प्रतिषेध क्या होता है वो प्रदीयोगी होता है उसका जहां जिसका प्रतिषेध किया जाता वो उसका प्रतियोगी होता है, प्रतियोगी वो बनता है तो जो अभाव है जिसका अभाव इससे अभाव है सब प्रति होता तो प्रतियोगी होगा तो प्रतियोगी के बिना प्रतिषेध कैसे करो यहां क्या प्रतिषेध है न तस्य प्राणा उत्क्रामी ऐसा नय लगाया नज लगाने का अर्थ है कि वो जिसके साथ जुड़ेगा नय करेगा उसका प्रतिषेध नज का अनेक प्रकार से अन्वय माना जाता है लेकिन नज का हमेशा मुख्य अन्वय प्राथमिक अन्वय क्रिया के साथ माना जाता है क्रिया यदि संभव है तो क्रिया के साथ नज का प्राथमिक अन्वय होगा उसके बाद में कर्ता के साथ भी होता है विशेषण के साथ भी होता है ऐसा होता है वाक्य में देख करके जैसा करना है तो ये न तस्य प्राणा उत्क्रामी में जो नय है नज का आप तस्या के साथ भी कर सकते हैं और उत्क्रमण क्रिया के साथ भी कर सकते हैं किन्तु क्रिया के साथ उसका अन्वय होगा तस्य उसका उत्क्रमण नहीं होता ऐसा कहा तो उत्क्रमण नहीं होता है तो प्राप्त से ही प्रतिषेध है प्राप्त क्या होना चाहिए पहले उत्क्रमण प्राप्त होना चाहिए प्राप्त जो उत्क्रमण है उसका प्रतिषेध किया यहाँ उत्क्रमण प्राप्त होता है इसके लिए पूर्व में न्याय संग्रह कार्य ने कहा यहाँ उत्क्रमण प्राप्त है जैसा कि वहां पहले वर्णन किया है वा चक्षुषो वो अन्यो वरी अवे इत्यादि सब कहा तो ये शरीर देशों से अन्य अन्यों से उत्क्रमण होता है और कोई दक्षिणायन मार्ग से कोई उत्तरायण मार्ग से उत्क्रमण करता है और प्राणा रक्षण अवरम कुलायाम इत्यादि में वो रक्षण करने की बात भी आई है ऐसे ऐसे कुछ बातें ऐसे आई है जिससे ज्ञानी को क्या सभी को उत्क्रमण प्राप्त होता है प्राणी मात्र जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं सभी का उत्क्रमण शरीर से होता है ऐसा सामान्य प्राप्त हो गया तो ज्ञानी को अलग किया जाता है यह शास्त्र की प्रक्रिया देखिए शास्त्र का अध्ययन करते समय जो शास्त्रीय विधि है शास्त्रीय प्रक्रिया को यदि आपने जान लिया तो शास्त्र का अध्ययन और उसको समझना बहुत सरल हो जाता है शास्त्र हमेशा रिजुवाची है मतलब सीधा बोलता है लेकिन सीधा क्या बोल रहा है उसको समझने के लिए आपको प्रक्रिया आवश्यकता होती प्रक्रिया आ, आ, मैंने जिसको मेथडोलॉजी बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं तो यह एक सिस्टम एक प्रक्रिया आवश्यकता प्रक्रिया के बिना आप नहीं समझ सकते आपको शास्त्र का वाक्य कहीं समझ में नहीं आता है तो उसका अर्थ है कि आपको विधिवत क्रम से शास्त्र का उस विषय का अध्ययन करना पड़ेगा तब वो सिस्टम से उसको आप समझ पाएंगे और जो आगर ग्रंथ होते हैं हमारे यहां विधि ऐसे है आगर ग्रंथों का अध्ययन करने के पहले प्रकरण ग्रंथ और छोटे छोटे जो ग्रंथ होते हैं प्रकरण ग्रंथ होते हैं तो वो उनके अध्ययन करना पड़ता है उसी से आपको प्रक्रिया मिलेगी किसको कैसे समझना और प्रक्रिया के द्वारा समझा हुआ शास्त्र में संशय नहीं आता और उस संशय के निवारण के लिए ऐसे शास्त्र बना हो जैसा ब्रह्म सूत्र जैसा और मीमांसा सूत्र सभी सूत्र ऐसे बने हुए हैं पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आदि किंतु प्रक्रिया के बिना आप आग्रह ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत भ्रम होगा और गलत धारणाएं होगी बहुत मुश्किल हो जाएगा शास्त्र का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा प्रक्रिया में कहीं भी कोई भी चूक नहीं होती प्रक्रिया पूर्ण होती सभी दार्शनिकों ने अपनी अपनी प्रक्रिया बनाई इसीलिए अब हमारे दर्शन का वेदांत का अध्ययन करते समय वेदांत प्रक्रिया को ठीक समझना पड़ेगा और न्याय का करते समय न्याय को करना पड़ेगा और न्याय का इधर नहीं लाना इधर का उधर नहीं लाना जैसा अभी हमने बताया न्याय शास्त्र की अपनी प्रक्रिया और उसके द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है ऐसा वो करने के बाद में आपको समझ में आएगा वो जो बोल रहा है उसकी दृष्टि से वो ठीक है वैसे सिद्ध कर सकते वो भी न्याय से चलता है तो प्रक्रिया के अनुसार ये स्वीकार करना ही है कि आपको कोई भी प्रतिषेध करना है तो उसका एक प्रतिषेध्य होना चाहिए ऐसे खाली प्रतिषेध नहीं किया जाता है तो यहां न तस् प्राणा उत्क्रमंदी का प्रतिषेध किया है तो स्पष्ट है ये अन्य से प्राप्त उत्क्रमण का यहां निराकरण किया जा रहा है इसलिए यहां किसी प्रकार उत्क्रमण संभव नहीं है नहीं होना चाहिए तस् यदि विभक्तें विपरिणाम प्रसंगात दूसरी बात है तस्य यह पूर्वादि ने कहा यह तस्य एक जगह है एक तो तस्माद है आप कैसे करें कि तस्माद विभक्ति अपादान होती है और उत्क्रमण के लिए अपादान की अपेक्षा है तो अपादान ठीक है है ना अब तस्य जो है संबंध सामान्य की बात है बोलते हैं इसका विपरिणाम भी किया जा सकता है इसमें कोई दोष नहीं है क्यों न तस्मात प्राणा इत्य भी तत्शब्दे जीवाद भिन्नम शरीर में वो उपलक्ष्य विदुषहा शरीर प्राणात न उत्क्रामी उसका कैसा परिणाम करेंगे कि न तस्मात प्राण इत्यादि जो विभक्ति है इस विभक्ति का तात्पर्य को लेकर के माध्यम दिन शाखीय शाखी जो शब्द है उसी के विभक्ति का तात्पर्य लेकर के शब्द के द्वारा ये तत्शब्द कहां से मिला तत्शब्द कहां है तत्शब्द के द्वारा कहा है हाँ तस्माद में तत्शब्द है हाँ तस्माद जो है तत्शब्द की विभक्ति है इसीलिए सात हो तेतन तेतन तेरदाभ्यम दे ही तस्मेदाभ्यम दे सब याद करना पड़ेगा हाँ तब वो होता है मालूम होता है ये कि तत्शब्द कहां से कहेगा नहीं तो आप तत्शब्द जुड़ने के मिलेगा नहीं व्याकरण पढ़ना पड़ता है उसको तो तस्माद में है वो तत्शब्द क्योंकि तत्शब्द प्रातिपधिक है उसमें विभक्ति लगाया हुआ है लगाया न तस्मात प्राण इत्य भी के द्वारा जीवाभिन्नम शरीर में उपलक्ष्य जीव से अभिन्न करके शरीर को लिया गया यहां शरीर जीव से उत्क्रमण करने की बात नहीं जीव से अभिन्न शरीर हो गया क्योंकि अभी तो मरने वाला कौन है मरने वाला कौन है शरीर जीव, शरीर। जीव। शरीर। शरीर। अभी कोई पता नहीं कि शरीर मरता है कौन मरने वाला कौन है अभी अभी समशे आ गया ना वो पता नहीं चल रहा कि जीव मरना ये जो है ना शरीर मर रहा है शरीर होता है शरीर मर रहा तो जीव नहीं मर रहा तो हाँ तो बस वो है यहां ना शरीर मरने की बात है ना जीव मरने की बात है तो जो जीव और शरीर का विच्छेद हो जाना कई बार हमने कहा मरने का मतलब यहां स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अलग हो जाना सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर एक हो जाने को जन्म कहते हैं और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अलग हो जाने को मृत्यु कहते हैं तो वो उसके साथ है तो उसके साथ होने से अब क्या है यहाँ तो उपलक्षित करना पड़ेगा हमको मरने की बात है शरीर से अलग हो रहा है तो अलग होने पर जीवाभिन्न शरीर को लेकर के पहले उसी से उसको उपलक्षित करके विद्वान का जो है ब्रह्मज्ञानी का शरीर प्राण कहा तो शरीर से प्राण अलग होने का मतलब उत्क्रमण करके अलग होने की जो बात है वो नहीं होगा ठीक है मतलब मरेगा ही नहीं ऐसा ऐसा दिखता है लेकिन वो समवलीयन वहां लय हो जाता है वो जहां थे वहां लय होते हैं उसमें ओ उसका अभी कार्य अभिव्यक्त नहीं होता है और कार्य बंद हो जाता है इसलिए वो नहीं मरते मरना मतलब यदि आप ये परिभाषित करेंगे मरना मन क्या है कि ये शरीर सूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाना इसको हम मरने ऐसा परिभाषित करेंगे ऐसा करने से उस दृष्टि से ये अलग नहीं हो रहा किसका जो जीवन मुक्त है उनका अलग नहीं हो रहा तब वो क्या हो रहा है जिस शरीर में है वही प्राण हो रहा है जैसा दीपक अभी आगे दृष्टान देंगे जैसा दीपक जलता हुआ है जलते जलते तेल खत्म हो गया तो बुझ करके वहीं समाप्त हो जाता उसी में लीन हो करके वैसे लेंग को प्राप्त हो गया और जो जो जहां है वही वैसे वैसे हो गया उसके लिए अलग करके निकल करके अलग यह सब करने की आवश्यकता वो हो गया तो अब क्या है वो कार्य नहीं करेगा वो प्राण अभी कार्य नहीं करता है कार्य नहीं करते हुए वो काम बंद कर दिया जैसा काम करने का कोई उद्देश्य नहीं है उद्देश्य समाप्त हो गया तो क्या हो जाएगी वो अपने आप बंद हो जाएगी जैसे पेट्रोल समाप्त होने पर गाड़ी अपने आप रुक जाती है बंद हो जाती है इंजन कर, काम करना बंद हो जाते हैं ऐसा ही यहां बंद हो जाता है प्रारब्ध कर्म समाप्त होते ही वो इंजिन चलना बंद हो जाएगा अभी पेट्रोल नहीं मिलता कोई उद्देश्य नहीं है करने का तो नहीं है तो वही रहता ऐसे करके यहां समवलियन अत्र व समबली है मानी ये शरीर के साथ एक हो करके रहेगा अच्छा ये निकलने के बाद भी क्या होने वाला था यदि निकलते समझ लो निकलते तो क्या होने वाला ज्ञानी का कोई यदि नहीं है ना उसका क्या होने वाला था है? नहीं अब समझ लो शरीर से अभी निकला निकलते नहीं है समझ लो अब मान लेते हैं शरीर से ये निकल गया शरीर से प्राण निकल गया प्राण आदि सारे इंद्रिया निकल गई तो ज्ञानी का क्या होने वाला था उन इंद्रिया आदि संघातों का तो ब्रह्म लोगों को अभी रखो अपने जेब में ब्रह्म का अभी नहीं आज चर्चा वो बाद में आएगा तो यहां ज्ञानी के हो रहे तो ये जो है ना वो निकलने के निकलना मानने पर भी होने वाला यही था वो प्राण आदि अपने अपने कारण में लीन होना और कुछ था ही नहीं उनको तो वो निकलना मानने पर भी वही होना था तो अब निकालने की क्या जरूरत है क्योंकि वो पहले भी वही हो सकता शरीर में रहते हुए भी प्राण आदि अपने कारण में लीन नहीं हो सकते क्या हो सकता है? हो सकता है तो इसीलिए हो रहा इसीलिए ऐसा हो रहा है कि निकल के भी वही करना है और क्या प्राण बाहर भी है अंदर भी है जो प्राण को वायु में लीन होना है अपने कारण समझ लो वो प्राण का वायु में लीन हो तो वायु अंदर बाहर जब है आकाश शब्द को आकाश में लीन होना था कर्ण को शब्द कर्ण को आकाश में लीन होना था इत्यादि सारा कुछ होना था सब कुछ वहीं के वही है सब कुछ वहीं व्याप्त है वहीं हो जाएगा और पृथ्वी तत्व पृथ्वी तत्व में ही लीन होगा बाद में जाकर के शरीर को सड़ा देंगे जो भी करेंगे वो भी वही होगा सब अपने अपने कारण में लीन हो जाता है और बुद्धि भी चलेगी कर्म भी चलेगा सब कुछ चलेगा अब कुछ है नहीं क्योंकि कर्म को पहले ही उन्होंने समाप्त कर दिया कुछ नहीं है तो इसीलिए वहां कोई युक्ति नहीं बनता है कि ये निकलेगा कहा निकलने की क्या जरूरत इसीलिए निकलने की कठिनाई भी वहां नहीं है लेकिन निकलने के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं इसलिए यह दो शब्द है न तणउ उत्क्रामंती अत्रमलीयते अत्र शब्द का वृष्टि रूप में शरीर आदि और व्याप्त रूप में सर्वत्र वो हो जाएगा क्योंकि प्राण के साथ एक हो जाता है फिर प्राण के साथ एक होने से अज्ञानी का जो प्राण था वो तो परिच्छिन्न था यह व्यापक हो जाता है। इसको परिचन्न नहीं, नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्ञान में एक हो रखा है पहले से इसके कारण वो हो गया फिर ये रखा किस लिए था तो जब ज्ञान हो गया तभी इसको लीन होना जाना चाहिए था रखा क्यों था क्योंकि वो प्रारब्ध कर्म शेष काम कर रहा था वो पकड़ के रखा था वो ऊपर नीचे करा रहा था काम करा रहा था वो तो तब तक करता रहा प्रारब्ध समाप्त हो गया पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी अपने आप रुक गई बस उतना ठीक है ना हाँ ऐसा ही होता है यह है केवल ज्ञानी के विषय में है और हम वेदांतियों ने ही ऐसा माना किसी और वादी ने आज तक दुनिया में इस विषय को ऐसा नहीं माना उस सभी को सभी द्विदावादी सभी लोग यहां से निकलने की बात करते हैं फिर वहां से भगवान का कोई रथ आता है फिर वो रथ में बैठ करके जाएंगे विमान आएगा वो जाएंगे बढ़िया बढ़िया जो भी है उनके साथ में लोग आएंगे निमंत्रण करके लेके जाएंगे इत्यादि इत्यादि कथा बनाते रहते हैं जो सब मन गणत का कथा है कुछ नहीं हो सकता वो तो सपने में जैसा करते हैं वैसे सब हो जाता है आप ऐसे संकल्प करेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा संकल्प करते रहिए ऐसा कि एक दिन ऐसा आएगा विमान आएगा वहां से विष्णु भगवान के कोई सेवक आएंगे और मुझे बुला करके लेके जाएंगे ऐसा रोज आप मनन करते रहिए तो आप मृत्यु के समय भी वो दिखाई देगा क्यों जो जो भाव में जैसा जैसा स्मरण करते रहेगा वैसा वैसा दिखाई देगा तो ऐसा दिखाई देगा वो भी हम नहीं बोल रहे वो झूठ है वो होता है कई लोगों का ऐसा अनुभव होता है ऐसे भावना करते रहने जैसा होता अब भावना नहीं किया तो नहीं होगा तो तो हो। उनको तो इच्छा होती नहीं तो इच्छा मरण क्या नहीं इच्छा मरण नहीं होती है तो इच्छा नहीं होती उनको नहीं होता जीव समाधि तो क्या है? यही जीव समाधि है ये जो हो रहा है ना यही जीव समाधि नहीं वो जीव समाधि जो है यही जीव समाधि है और बाकी जो भी होते हैं वो सब जो है वो उपासना कोडी में आता है जो अपर ब्रह्म अपर ब्रह्म विषय का होता है क्या प्रारंभ तो पूरा करके ही जा सकता है उसके पहले नहीं उसके पहले जाने की आवश्यकता क्या वो जल्दी क्यों जाना चाहते कारण ही नहीं है न? हाँ जो जल्दी क्यों जाना चाहते हैं देर से क्यों जाना चाहते कोई विषय विशेष नहीं है वहाँ प्रारंभ समाप्त हो गया चले गया कैसे होगा चार तरह का मुक्ति जो है वो भी मुक्ति है अनेक प्रकार की मुक्ति वो तो ऐसा तो आप शरीर से रोग आ गया रोग से मुक्ति हो गया तो भी उसको भी मुक्ति बोलते रोग आ गया रोग ठीक हो गया तो क्या बोलते हैं लोग रोग से मुक्त हो गया हॉस्पिटल में था हॉस्पिटल से मुक्त हो गया और वो कर्मचारी काम करता है ऑफिस में और ऑफिस से मुक्त हो गया सेवानिवृत्त हो गया तो ऐसा ही मुक्ति शब्द का ही प्रयोग करता है वो अलग अलग प्रकार से मुक्ति है मुक्ति माने एक बंधन से अलग हो जा ये जो आत्यंधिक मुक्ति है ये स्वरूप में प्राप्ति है ये जो मुख्या है उसी के बारे में कह रहे हैं और मुक्ति शब्द से यहां तात्पर्य नहीं वो से हो जाता है तो इसीलिए शरीर में उपलक्ष्य विदुषहा शरीर प्राणा न उत्क्रामन दुक्तम तो यही यहां का विषय है यह अधिकरण बहुत अच्छा है इस विषय में सब चर्चा होगी इसमें तीन सूत्रों का अधिकरण है पहले पहले पूर्वपक्ष सूत्र है सूत्र देखिए प्रतिषेधादेत न शरीरा कि ये पूर्वपक्षी कहता है कि प्रतिषेधा दीदी चेत न शारीरा ये नतस्य तस् प्राणा उत्क्रामंदी ये जो कहा न तस्मा प्राणाउत्क्रामदी ये दो वाक्य है इसमें से जो उत्क्रमण का प्रतिषेध किया है ऐसा पूछे तो कहते हैं कि ये जो प्रतिषेध है ये शारी, शारीर से शारीर माने जीवात्मा अभी सिद्धांत ने शरीर से लिया और पूर्वक्ष ने शरीर से लिया शरीर मन जीवात्मा से तो जीवात्मा से प्राण अलग नहीं होते हैं यह इसका अभिप्राय है ऐसा पूर्वादि का अभिपाय प्रतिषेध का अभिप्राय क्या है कि जीवात्मा से प्राण प्राण आदि अलग नहीं होते हैं यह कहना चाहते हैं ऐसा नहीं कि वह शरीर से नहीं निकलते शरीर से नहीं निकलते हैं यह जानना बड़ा मुश्किल होता है क्यों ये सामान्य में समझ में नहीं आता लोग में भी ऐसे देखा नहीं गया इसलिए वो स्वीकार नहीं करता वो बोलेगी ये इसका शब्द का अर्थ है ऐसा नहीं करना है शरीर से नहीं निकलता नहीं बोलना शरीर से निकलता है लेकिन जीवात्मा से जो प्राणादि अलग नहीं होते ऐसा कहना चाहिए ये पूर्वाधिकार पहले भाषण में दीजिए अमृतत्व ज अनुपोष्या इतो विशेषणा आत्यंत के अमृतत्व अभाव अभ्युभगत तो अमृतत्व चुपोष्या पूर्वाधिकरण में यह निश्चय किया था कि आपेक्षिक अमृतत्व होता है और उसमें अनंत काल तक रहने के बाद पुनर्जन्म की संभावना यह कहा था पिछले अधिकरण तो अमृतत्व चनुपोष्या सूत्र में आया था सातवां सूत्र इसी से विशेषण कर दिया विशेषण करना मैंने वो आपेक्षिक अमृतत्व को विशेषित कर दिया तो विशेषित कर दिया तो कोई और के संबंध में होता है त्मक विशेषण होते हैं। संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषण अर्थवत् ऐसा न्याय में कहा कि विशेषण लगाने के लिए ऐसा कहीं विशेषण नहीं लगा सकता वो संभव और व्यभिचार करता हो तभी विशेषण करना होगा। एक तो विशेषण लगाते समय वो उचित होना चाहिए संभव होना चाहिए उसमें होने योग्य होना चाहिए जैसे सीतो अग्नि नहीं कहा जा सकता क्योंकि शीतत्व अग्नि में विशेषणत्व संभव नहीं है कभी अग्नि शीध होती ही नहीं है तो संभव होना चाहिए पहली बात दूसरी बात क्या है व्यभिचार होना चाहिए वो अन्यत्र अन्यत्र प्राप्त हो और एक को आप कहना चाहते हो तब विशेषण लगाते तो यहां विशेषण लगा करके कहा कि अनुपोष्य अमृतत्व च अनुपोष्य अमृतत्व यहां विशेषण अनुपत्व अपेक्षिक अमृतत्व है कहा इसका मतलब एक और अमृतत्व होगा यह अर्थ हो गया ना विभिचार होगा ऐसा करके तो दो अमृतत्व में व्याप्त हो रहा है अमृतत्व शब्द जैसे राम शब्द है राम शब्द कितने में व्याप्त होता है बहुत सारे में व्याप्त होता है कितने राम है हमारे पास बहुत सारे राम है ऐसा तो अयोध्या के राम भी है परशुराम भी राम है बलराम भी राम है तो राम तो अनेक है ऐसे में अब राम को अलग कैसे करेंगी तो फिर दासर अधी राम इसे दासर अधि राम करना पड़ेगा क्या सीता राम वो तो एक ही राम है हां तो अलग राम करके अलग करना पड़ेगा वो क्या है कि एक राम शब्द का अन्यत्र अन्नेत्र अन्यत्र प्राप्ति है अधिव्याप्त तो हो रहा है एक में भी है अनेक में भी, भी व्याप्त है अलग अलग में है तो वो राम का एक शब्द से चलेगा नहीं इसलिए क्या करना चाहिए वहां विशेषण लगाना चाहिए विशेषण लगाएगा कब तब आपको स्पष्ट हो जाता इसी प्रकार एक अमृतत्व कहा तो एक में नहीं वो अनेक में जा रहा तो विशेषण से क्या निकला कि आत्यंत के अमृतत्व आत्यंतिक अमृतत्व में माने ये विशेषण वाले अमृतत्व में गति है यह पूर्वाधिकरण में निश्चय किया आवेक्षिक अमृतत्व में गति है ठीक है और उसका उसकी और चर्चा बाद में आई और उसका अर्थ क्या हुआ कि एक अमृतत्व ऐसा भी है जिसने गति नहीं है वह है ना वो तो दोनों अलग हो जाएंगे इसलिए कहते हैं गति उत्क्रांति और अभाव अभ्युभ उसी से अर्थात गति और उत्क्रांति का अभाव मालूम पड़ा तथा भी कैन चित कारण ना उत्क्रांति महासंज्ञा प्रतिषेधली होने पर भी यद्यपि यह निश्चय हो गया हो ही गया कि जो अपेक्षिक अमृतत्व तो है वो तो गति करेंगे लेकिन जो अपेक्षिक तो नहीं है उसका गति नहीं होगी यह तो निश्चय हो गया है सामान्य रूप से फिर भी भाष्यकार कहते केनचित कारण फिर भी उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ कारण निकाला कोई कारण निकाल करके क्यों सामान्य लोग में सुनाई पड़ता है सब मरते हैं सबसे प्राण निकलते हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं लोग ऐसा जानते रहते हैं बोलते रहते हैं तो इसलिए हमें फिर स्वीकार करना पड़ता है यदि नहीं स्वीकार करेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे जो लोग सर्वसामान्य मानते हैं ना ऐसा आप स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा आप आचरण नहीं करेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे तो आपको पागल करने से क्या होगा है? आपको पागल बोल दिया तो क्या होगा पागल तो नहीं होंगे लेकिन जो है आपको पागल बोलने से फिर जो है लोगों के साथ आपका व्यवहार बदल जाए क्यों फिर आपके आपके साथ जो है पागल के जैसे व्यवहार करें आपको बिल्कुल बेसमझ समझेंगे मतलब बुद्धिमान नहीं है बेसुद है ये कुछ नहीं जानता ऐसे समझेंगे ऐसे समझना तो ठीक है ऐसे समझ लो तो क्या होगा तो क्या होगा है ऐसा नहीं वो, वो कुछ भी कर सकते ऐसा नहीं वो ऐसा होने से आपका अपमान होगा तो अपमान होने से क्या होगा दुख होगा बस यही होता इसलिए वो पागल कहने से प्रॉब्लम नहीं है पागल कहने पे वो तो, तो शब्द प्रयोग करता है तुम तो पागल हो बोल दिया एक शब्द प्रयोग कर दिया इसमें क्या? पागल ये शब्द पर उल्टा करके समझ लो हो गया तो कुछ नहीं है तो इसीलिए वो अब पागल शब्द प्रयोग करने पर वो शब्द प्रयोग में समस्या नहीं है पर शब्द प्रयोग से आगे जो कार्य होता है उसमें समस्या वो होगा फिर लोग आपसे अलग व्यवहार करेंगे लोग अपमानित करेंगे ये तो कैसा आदमी है ऐसे ऐसे बोलेंगे फिर ये हो जाएगा उससे आपका अपमान होगा अपमान होने से अहंगार को छोट लगेगा अहंगार को लगने से दुख होगा तो कुल मिलाकर के दुख होता है तो आप तो पक्का जानते हैं मैं पागल नहीं हूं फिर भी ऐसा करना पड़ता है तो यही कारण होगा कि सब लोग जब मानते हैं कि शरीर से प्राण निकलते हैं मृत्यु का अर्थ ऐसा ही होता है तो आप एक मृत्यु को ऐसा लाके रख रहे हैं कि जिसमें प्राण नहीं निकलता ऐसा बोलने से ठीक नहीं है तो मान के चलना अच्छा है नहीं तो लोगों को समझाते समझाते आप थक जाएंगे अब यह बात है इसी है अब प्रश्न पूछने वाले कितने प्रश्न पूछेंगे ऐसा कैसा हो गया यह क्यों हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए आप उत्तर देते देते थक जाएंगे इसलिए चुपचाप उनको मान लो पर आपको शांति यह बोलने की आवश्यकता नहीं कई बार ऐसा होता है कि मौन विद्वान भूषण बोलते हैं ना तो मौन रखने से आपको शांति मिलेगी क्यों ज्यादा बोलने गया तो आ, वहां जो है कभी और फंसने की संभावना है तो कभी समझाना नहीं है तो छोड़ देना चाहिए ऐसा होता है इसलिए यह भाष्य कारण है शब्द प्रयोग किया चित्त कारण है ना कोई एक कारण अब क्या कारण बताएं ऐसा ही हो गया लोग मानते हैं इसलिए उन्होंने आशंका उत्क्रांति की आशंका कर दी और ज्ञानी की भी उत्क्रांति होती है ऐसे आशंका करके ये अधिक्रम चला अथा अथ कामय योग कामो नष्काम आत्मकामो न तर प्राणामुत्क्रमं ब्रह्म परविद्या परषयाद प्रतिषेधा इस वाक्य में परविद्या प्रतिषेध पर विद्या का विषय है परविद्या जिसको प्राप्त हो गई उस पर्रह्मवेता के संबंध में प्राणों के उत्क्रमण का प्रतिषेध किया न पर्रह्म ष्टी पर ब्रह्मवेता का देहाद प्राणा नाम उत्क्रांति री वो ऐसे पर ब्रह्म वेता के प्रा... देह से प्राणों की उत्क्रांति नहीं होती है नहीं होती है। ऐसे करके प्रश्न किया पूर्व पक्ष को तो पूर्व पक्ष कहता ना इत्युत यह प्रतिषेध का ये अर्थ नहीं आप जैसे समझ रहे हैं वैसा अर्थ नहीं है पूर्व पक्ष अपना अभिप्राय बोलता पूर्व पक्ष बोलते यथा शारीरात आत्मन ऐसा उत्क्रांति प्रतिषेधा प्राणा नाम न शरीर अब देखिए ये प्रत्येकों का संबंध में शब्द का अर्थ कैसा बदलता है तो शारीरात और शरीरात अब दो दो शब्द के बीच में यहां सारा पूर्व सिद्धांत है इसलिए व्याकरण के बिना कुछ नहीं होता अब जिसको दीर्घादि उच्चारण आता ही नहीं है वो तो शरीर को भी शरीर बोलेगा शारीर को भी शरीर बोलेगा सुनने में आपको शरीर ही लगेगा तो शरीर बोल रहा है कि शरीर बोल रहे, रहे। जैसा ये जो ब्रह्मसूत्र है इसका क्या नाम है हां शरीर मीमांसा नहीं है शारी शारीरक शारीर मीमांसा तो शा ऐसा दा बोलना पड़ेगा तभी जाकर को अर्थ आएगा नहीं तो शरीर मीमांसा हो जाएगी ऐसे भी लोग बोलते हैं तो यह एक प्रत्यय में अंदर हो जाता विषय अलग हो जाता तो शरीर भव शारीर ऐसा यहां हुआ है अण करके वो दीर्घ कर दिया शारीर हो गया तो आ, उसमें शरीर में होने वाले तद्धित प्रत्यय किया तत्र भव इसमें तत्व में प्रत्यय करके अण प्रत्यय करके शरीर को शारीर बना शरीरे भवह शारीर शरीर में कौन होता है जीवात्मा होता इसीलिए जीवात्मा का नाम शारीरक मीमांसायाम ऐसा भाष्यकार ने वो बोध में भी कहा शारीरक इसका नाम है तो शरीर के बारे में नहीं शारीर के बारे में यहां चिंतन किया जीव कौन है जीव क्या है कैसा है उसके सारे कला, कार्य कलाप के चिंतन है तो कहते पूर्वादि कहते ये जो अलग करने की बात है ना ये शारीर आत्मन यतिषेधा शरीर शरीर से नहीं शारीर से प्राण नहीं निकलते हैं ये कहना चाहते है। वो तो है इधर से निकलेंगे तो फिर वो साथ जाएंगे ना जीवात्मा जीवात्मा के साथ में लिंग शरीर पूरा रहेगा तो प्राणादि सब साथ में रहते हैं तो उससे अलग नहीं होता है ये कह रही है न तस्य प्राणा उत्क्रामन न तो शरीर शरीर से नहीं निकलती है ये बात नहीं कथम अवगम्य दे तो सिद्धांति ने पूछा एकदेशी ने पूछा कैसे आपको मालूम पड़ा बोलते हैं ना तस्मात प्राणा उत्क्रामन दीदी शाखांतरे पंचमी प्रयोग अब शाखांतर में पंचमी का प्रयोग दिखता है वो स्पष्ट है वो संबंध सामान्य विषया षष्ठी, षठी शाखांतरगतया पंचम्या संबंध विशेष व्यवस्थापित ये संबंध संबंध सामान्य विषय की जो षष्ठी विभक्ति है ये शाखांदर में स्थित यानी माध्यं शाखा में जो तस्माद पंचमी का प्रयोग किया उसी से संबंध विशेष में व्यवस्थापित की जाती ऐसा हम, हम कर सकते तस्मादी च यह जो तस्माद प्राणा इसमें जो तस्माद है इसका अर्थ है कि प्राधान्याद अभ्युदयम निश्रेयस अधिकृतो देही संबद्ध देना देहा यह तस्मा जो विभक्ति है ना पंचमी विभक्ति और उत्क्रांति के लिए पंचमी विभ्यक्ति अपेक्षित है आवश्यक है और तब होगा तो क्या होगा कि यह पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया यह अप्रधान अप में प्रयोग नहीं किया प्रधान में प्रयोग किया तो प्रधान कौन है जीवात्मा क्यों क्योंकि अभ्युदय निश्रेयस अधिकारी कौन है वो देह नहीं है जीवात्मा देही है जो अभ्युदय करता है मोक्ष पाने के लिए करता है पुरुषार्थ का प्रयोग अभ्युदय दिश्रे इसमें पुरुषार्थ प्रयोग करता है और वो देही दे इसीलिए देही के साथ संबंध करना चाहिए देह के साथ न देखा न तस्माद उच्चक्रमिशोह जीवात् प्राणा अवक्रामी सहैव देना भवन इत्यर्थ पूर्व पक्षी अपना अभिप्राय बोल रहे हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है कि जब वो उच्चक्रमीशु है उच्चक्रमीशु मैंने क्या है सन्नंद है आ, तो उत्क्रमण करने की इच्छा करने वाला उच्चक्रमिशु उत्क्रमण करने की इच्छा करता है चिकीर्षु ऐसा होता है जिगमिशु ऐसे होता है तो करने की इच्छा करता है वो करने की पिपटिशु मुक्षु हु। पिपासु हू ये सब में होता है। तो ऐसे अभ्युदयन श्रेष्ठ इसको प्राप्त करने की इच्छा करता है जो वो अभी उत्क्रमण करना चाहता है किसके लिए वो जो भी उन्होंने कर्म किया, वो कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा से निकलता है यहां से निकलता है। तो निकलने मत जीवाद ऐसा जो जीव है जो उत्क्रमिषु है उस जीव से प्राण आह प्राण तो ना बकरामंदी प्राण अलग नहीं होते हैं इसका मतलब क्या वो प्राण भी उन्हीं के साथ जाते हैं क्या अर्थ है अब आप कभी सोच सकते हैं ना ये शरीर से निकलते वक्त शायद प्राण अलग हो जाता होगा ऐसा नहीं प्राण अलग नहीं होते प्राण भी उसी के साथ जाता है मन भी उसी के साथ जाता है बुद्धि भी जाती है सब जाते हैं ये बोलना चाहते हैं इसलिए न तस् प्राणा उत्क्रामी का अर्थ यहाँ से निकलने वाले जीव उस जीव से प्राण अलग नहीं होते हैं प्राण भी सहते नगछन उसी के साथ ही होते हैं नहीं, है। नहीं? जीवाद करो ये जो ज्ञानी के भी ज्ञानी के संबंध में कर प्राण अलग नहीं होते हाँ जीव के साथ जाएगा हो सकता है आप चिंतन को हो सकता है कि ये जो आप जीव को आपने अलग कर दिया जीव का अलग करके फिर जीव हो गया, गया तो प्राण अलग हो गया ऐसे करके अलग कर सकते हैं है। तो संघात निकलता है तो उसके साथ निकलेगा। ऐसे है उधर इसलिए सप्राणस्य प्रवस तो उत्क्रांतिर देहादिथि ये पूर्व है इसलिए पूर्व पक्ष को बहुत सावधानी से यहाँ समझना है क्योंकि पूर्व पक्ष ठीक से समझेंगे तभी आप तो सिद्धांत में जो भेद है मालूम पड़ेगा पूर्व पक्ष ने ऐसा अभिप्राय दिया जो अभी तक आप सुना नहीं है ऐसा अभिप्राय है उनका तो ऐसा करके वो अलग करके बता रहे हैं। इसलिए शरीर से नहीं निकलने वाली बात नहीं है शरीर से तो निकलता ही है। किसका सभी का नानी का भी निकलता किन्तु प्रवासता जब वो निकलेगा ना प्रवास करेगा निकल के जाएगा तो उसका सप्राणस्य प्राण सहित जाता है प्राण को छोड़ के नहीं जाता उत्क्रांति देहा उत्क्रांति हो जाएगा मतलब वो यानों ने यहाँ इतना भेद नहीं किया ज्ञानी और अज्ञानी में भेद नहीं किया न तत्णा उत्क्रां को भी पूर्व के साथ जोड़ के करना और उसके कर्म अलग हो गया कार्य अलग हो गया तो फल तो अलग हो जाएंगे फल तो, तो अलग होता ही है किंतु ये उत्क्रमण में देह से निकलता ही है देह से निकल करके ऊपर की ओर जाता है इत्यादि में कोई भेद नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय है यहाँ ठीक है नीचे ठीक में पहले पंक्ति है मुक्ति प्रकरण उपक्रमों अर्थो अधशब्द ये अथ अकामयमान में जो अधब्द है ये पहले काम प्रकरण भुक्ति प्रकरण हो गया उसके बाद मुक्ति प्रकरण बाह्य विषय वैतृषण्यम अकामत्व ये अकामयमो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो ये चार कामनाओं की बात कही तो उसका अर्थ करते अलग अलग करते। बाह्य विषय वित्रृष्णा को प्राप्त किया उसको कहेंगे अकाम न काम अस्त्यास्ती अकाम हा। ये गौरी समाप्त करेंगे इसके पास कामना नहीं है तो अकाम हो गया फिर आंतरिक काम वासना राहित्यम निष्का फिर आंतरिक वा, काम वासना भी नहीं है आगे कोई भी प्रकार से तो आमनाओं की प्राप्त करने के विचार भी अंदर भी नहीं है तो का काम वासना राहित्य भी हो गया यह अनुष्काम निकल गए हैं कामना सारी और बात में आप ताम क्यों है क्योंकि प्राप्त परमानंदत्व आप तामत्व वो परमानंद को प्राप्त कर लिया इसलिए वो आपका काम हो गया आप प्राप्त हो फिर आत्मकाम क्या है कि सर्व आत्मेकत्व दर्शित्व आत्मकामत्व वो आत्मा ही है उसके पास आत्मा से अतिरिक्त तो नहीं है इसलिए आत्मरतिरेव स आत्मतृप्त मानव आत्मनिव संतुष्टा गिधा में यू आत्मरतिरेव स आत्मा में रमन करता है वो बाहर विषयों में रमन करने की उसका उसकी इच्छा नहीं आत्मरतिरेव स आत्मतृप्ता आत्मनिवत संतुष्ट क्यों आत्मरथित है आत्मा में संतुष्ट है आत्मा में आत्मा का स्वरूप से संतुष्ट है जो कुछ बाहर मिलने की संभावना थी वो सारे अंदर ही मिल रहा बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है फिर क्यों करेंगे काम कोई नहीं करेगा जिसको बैठे बैठे भोजन मिल जाए तो कोई काम करेगा क्या नहीं करेगा इसलिए वो ऐसा ही होता सब कुछ उसका ऐसा मिल रहा तो जब काम कराना है प्रवृत्ति कराना है तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा तब काम करते हैं लोग काम तो इसलिए करते हैं नहीं तो नहीं करते तो इसलिए भोजन देने के बाद आप काम बोलो तो करने की इच्छा नहीं रहती है फिर करते भी है तो इसलिए सोच के करते हैं। यदि आप ही नहीं करेगा तो कल नहीं मिलेगा ऐसा सोच के कभी कर सकता इसलिए अपने में तृप्त हो गया अपने में प्राप्त हो गया तो वो दूसरे के बारे में सोचेगा नहीं और दूसरा क्या करना है इसलिए आत्म तृप्त संतुष्टा तस् कार्य में नवि गीरा में जो कहा ऐसा ही यहाँ हो गया तो उत्तर उत्तरम से पूर्व से निमित्तम का ये जो उत्तर शब्द है ना पूर्व पूर्व का निमित्त है यानी अकाम के लिए निमित्त है निष्काम निष्काम के लिए निमित्त है आप तकाम ऐसा होगा उत्तर उत्तरम पूर्व पूर्व निमित्तम एवं अकायमानो ब्रह्मविद अत्रुदे श्रुदो अस्थित इत्य इस प्रकार से एक ब्रह्मवेता ऐसा सुनाई पड़ा जो अकामयमान है कामना रहित वाला कोई ब्रह्म है एक ब्रह्मवेदा कामना वाला भी है ऐसा है अभी इसलिए दो लोग अलग करते हैं वो बाद में आएगा वहां ब्रह्मविद है वो भी ब्रह्म है विद्वान है विशेषण उसका भी लगता है लेकिन वो बेचारा जो है कामायामान है उसको तो कहीं कहीं जाना पड़ता है वो कामनाओं को प्राप्ति के लिए यहां से गाड़ी पकड़ करके जाना पड़ता है वो ब्रह्म लोग आदि जाएंगी कहीं जाएंगी जाना है। वो भी ब्रह्मव्यता है कम नहीं ब्रह्मव्यता तो है ही वो तस् कि उत्क्रांति रस्ती किंवा नास्ती पंचमी षष्टी श्रुतिभ्या संदेह उसी को उत्क्रांति होती है कि नहीं होती है इस प्रकार पंचमी विभक्ति ष्ठी विभक्ति दोनों शाखाओं में भेद होने से ये शाखाओं का भेद भी इसी कारण से होते हैं अलग अलग शाखाएं होती है एक वेद के अलग शाखाएं होती है इस प्रकार से पाड़ेद से स्वरभेद से और क्रिया भेद से शाखाएं अलग हो जाती है वेद एक ही मंत्र के अलग अलग शाखाएं हो सकती है तो परब्रम्हविदो मुख्य अमृतत्व गतिक्रांति और अभावोक्तर अत्र प्रासंगिक पर्रमता जो है उसके लिए मुख्य अमृतत्व होगा अभी हमारे पास दो अमृदत्व है सब दो दो है विवाह कर दिया ना अमृतत्व भी दो है विद्या भी दो है ब्रह्मविद भी दो है ऐसा हाँ हा, ब्रह्म भी दो है ऐसा सब सब दो है पर ब्रह्मा पर ब्रह्म वो भी है तो सब दो दो है तभी जाके समझ में आएगा और एक जो है उसमें एक ग्रुप वाले तो गदी करते हैं और दूसरे ग्रुप वाले नहीं करते हैं ऐसा वर्गीकरण कर दिया तो पूर्व पक्षे निषेध विषयत्वा विदुषो अविदुष अविशेष तो पूर्व पक्ष में तो निषेध का विषय अन्य है उसका तात्पर्य अन्य है इसलिए विद्वान को अविद्वान को दोनों को गति होगी सिद्धांत है शाघ द्वे भी शाघाद्वये भी देहापादान निषेधा विशेष सिद्धांत में क्या है आप देखिए सिद्धांत में यह शाघा दो शाखा है माध्यम और कारण शाखा का दोनों में देहाद अपादान उत्क्रांति निषेधा देहा उत्क्रांति निषेधा देह से उत्क्रांति का निषेध किया ठीक हमने इसको देह से उत्क्रांति के विषय में कहा ये बीच में जीव से अलग करने की बात तो कहीं चर्चा में आती नहीं यहां तो उत्क्रमण तो देह से होने चाहिए मृत्यु के विषय में इसलिए विशेष सिद्धि विशेष हो जाएगा कि अन्य देह से उत्क्रमण करेंगे दूसरा जो है परब्रम्हवि वही उसका शरीर शांत हो जाता है इसलिए हम शरीर शांत होना बोलते हैं शरीर एक्टिव नहीं है शांत हो।, हो गया ठंडा हो गया ऐसा सिद्धांति नो मदा निराकरण ना पूर्व पक्ष अगर सिद्धांति जो महा निराकरण करते हुए पूर्व इत्यादि कहा तो ये निश्चय कर दिया कि पूर्व पक्ष स प्रवसतो भवती उत्क्रांति देहात पूर्व पक्ष का अभिप्राय से देह से उत्क्रमण होगा देह से उत्क्रमण करेगा विद्वान अविद्वान सभी करेगा और प्राण आदि का और शरीर जीवात्मा का परस्पर अलग नहीं होगा वो साथ में रहेगा उत्क्रमण करके अलग होगा ऐसा नहीं क्योंकि यहां वैसे तो ये पूर्व पक्ष में दोनों को बिल्कुल अलग करके प्रश्न नहीं किया है उन्होंने सामान्य रूप से रखा उसमें क्योंकि विद्वान को अविद्वान को समान रूप से सुशिप्ति होती है समान रूप से निक्रमण होता है ऐसे सब में समान मान करके शरीर से भी निकलते हैं ऐसा कहना पड़ेगा हमें विद्वान के शरीर से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो सही नहीं बैठता कि निकलेगा तो किसके लिए निकलेगा निकल नहीं सकता ऐसा दिखता है कारण है हमारे पास कि उनको निकालना नहीं चाहिए निकलने की आवश्यकता नहीं निकलने का स्थान नहीं तो इसलिए उन्हें निकलता तो निकलना है तो निकलने के बाद की हमको बताना पड़ेगा तो बाद में क्या है फिर वो उसमें लय होता है फिर क्या होता है वो कुछ ना बताना पड़ेगा तो इसकी आवश्यकता नहीं यही समाप्त हो जाता है इसलिए हमको ये श्रुति मिल जाते ये, ये है ये एक ही ऐसी श्रुति है पूरे उपनिषद में पूरे वेदांत साहित्य में एक ही ऐसे श्रुति है जो स्पष्ट कहती है कि ये प्राण नहीं निकलते बाकी में तो स्पष्ट है अन्य के साथ मिला हुआ ऐसा दिखता है इसमें स्पष्ट है कि जो अकाय मान होता इतना सारा विशेष भी लगा दिया तो ब्रह्मवीति ही है और आगे जो वाक्य कहा वो भी बहुत मुख्य है कि ब्रह्मा सन ब्रह्म आप सद्यो मुक्ति की बात कह रहे हैं कि ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करना वो है और वो तो लोगातर में जाकर के ब्रह्म मुक्ति को प्राप्त करता इसलिए वो दोनों में भेद भी हो जाएगा ऐसा सिद्धांत में बहुत प्रयोजन है इस वाक्य को लेकर पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णापूर्ण मुदश्यते पूर्णसूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शातिमराज